जब विक्रांत करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर नीले रंग का स्पोर्ट ड्रेस पहने हुए रूही खड़ी थी उसने अपने हाथ में बड़ा सा बेल चाली रखा था जिससे वो वहां की मिट्टी हटाने की कोशिश कर रही थी विक्रांत रूही को यहाँ देखकर सन्न रह गया तुम तुम यहाँ विक्रांत ने अपनी आंखे बड़ी करते हुए कहा सर आप आगे <laughs> विक्रांत भले ही रूही को देखकर हैरत में पड़ गया था लेकिन रूही को कोई फर्क नहीं पड़ा मानो वो पहले से ही जान रही थी कि विक्रांत यहाँ पर आने वाला है रूही ने एक नजर विक्रांत की तरफ देखा और फिर से बेलसा चलाते हुए कहने लगी यहाँ के पंडित ने तो मुझे यही जगह बताई है मीरा ठाकुर की डेड बॉडी को यहीं पर दफन किया गया था अब वो भी यहीं कहीं होना चाहिए हाँ। हाँ। रूही बिना रुके और बिना थके लगातार वहा पर खुदाई करे जा रही थी विक्रांत चुपचाप रूही को देखता रहा आगे क्या करना है मानो उसे को समझ ही नहीं आ रहा था रोहित ने अपनी पूरी ताकत से बेलचा चलाते हुए यहाँ की मिट्टी हटाना शुरू कर दिया इसके बाद वो कुछ सेकंड के लिए रुककर कर हाँते हुए साइड की जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा ये बगल में मेरे बाप अजय ठाकुर की लाश जलाई गई थी मेरे घर में ये रिवाज था कि किसी भी लाश को जहां पर जलाया जाता है वहां पर उसके नाम का एक समाधि स्थल बनवाया जाता है उस जमीन को खरीद लिया जाता है फिर वहां पर किसी दूसरे की डेड बॉडी नहीं जलाई जा सकती सही है न सारे परिवार वाले एक जगह पर ही जलाए जाते हैं रूही ने हाँफते हुए कहा और फिर से वो बेलचा उठाकर खुदाई करने में लग गई रुक जाओ रोही वरना वरना मैं गोली मार दूंगा विक्रांत ने रूही की तरफ देखते हुए कहा लेकिन रोही पर कोई असर नहीं हुआ वो विक्रांत की तरफ देखकर कर मुस्कुराते हुए बोल पड़ी सर आपके साथ एक कमरे में सो चुकी हूँ तो मुझे इतना तो अच्छे से पता है की आपके पास क्या रहता है और क्या नहीं इतनी खबर है मुझे की आपके पास यहाँ गन नहीं है धमकी देने बंद करो विक्रांत हर बार इस लड़की के दिमाग और तेजी को देखकर दंग रह जाता है एक बार फिर से रोहिणी अपने दिमाग से विक्रांत का दिल जीत लिया था तुम, <laughs> विक्रांत अपनी टेडी करके रोहि की तरफ ध्यान से देखने लगा और फिर उसने रूही से सवाल किया रूही तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो तुम एक मरे हुए आदमी की समाधि खोद रही हो तुम एक लड़की हो और लड़कियों को मेरा मतलब है की कि किसी को भी ये काम नहीं करना चाहिए और तुम किसी और की नहीं बल्कि अपनी माँ की समाधि से छेड़छाड़ कर रही हो ये नहीं करना चाहिए तुम्हें ये पाप है ओ सर देखो ये पाप और पुण्य का सत्संग आप मुझे मत सुनाओ मैं नास्तिक हूँ भगवान को भी नहीं मानती पाप पुण्य तो दूर की बात है रूही ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा अगर वाकई में भगवान होता ना तो एक छोटी बच्ची के पैदा होते ही उससे उसके माँ बाप को नहीं छीन लेते और उसे दर दर की ठोकर खाने के लिए नहीं छोड़ते सर मुझे मेरे माँ बाप ने नहीं बल्कि एक चोर ने पाला है और अगर सच में भगवान ऐसी ही किस्मत बनाते हैं तो मैं उनको नहीं मानती हाँ वही तो मैं कह रहा हूं विक्रांत रोही को अपनी बातों से कन्विंस करने का मौका ढूंढ रहा था मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम भगवान को नहीं मानती ठीक है लेकिन कम से कम कर्म को तो मानती हूं और अगर हमारा कर्म अच्छा है तो फिर हमें किसी भगवान के आगे सिर झुकाने की जरूरत नहीं है देखो रोही पागल मत बनो तुम्हें एक क्रिमिनल ने पाला है इसका एक्सक्यूज बनाकर कोई गलत काम मत करो रोही अभी भी लगातार बेलचा चलाई जा रही थी उसके माथे से टपकती हुई पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी उसने विक्रांत की तरफ देखे बिना ही सवाल किया सर आप मुझे इतना लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन आप खुद बताइए ना कि आप यहाँ क्या करने आए हैं, क्यूँ आये है आप अब ये मत कहने लग जाना की आपका यहाँ आने का मकसद मेरे मकसद से अलग है अच्छा क्यों आया हूँ मैं जरा बताना मैं भी जानू विक्रांत ने तुरंत ही की तरफ देखते हुए सवाल किया अच्छा रूही ने काम रोक दिया उसने लोहे के बेचे को अपने कमर से टिकाकर खड़े होते हुए कहा आपको नहीं याद है मेरे पापा ने क्या कहा था सच कहूं तो मुझे आपके बारे में भी तभी पता चला जब आप सोरन से भागते हुए लखनऊ आए थे और अगर मैंने थोड़ी सी देरी कर दी होती तो फिर तो आप अकेले ही सारा मजा ले जाते हो अब विक्रांत पूरी तरह कन्फर्म हो चुका था की रूही को भी ये खबर हो गई है की तमिल सार यहाँ पर छुपा हुआ हो सकता है और सोचने वाली बात है अगर विक्रांत बाहर का आदमी होकर ये जोधन ये लगा सकता है छुपा सकता है तो भला रूहि को यह बात समझने में कितनी देर लगेगी रोहित दिमाग तो चलता है वो तो जोधन के बोलने के तरीके से ही समझ गई रही होगी की जोधन बार बार खुद को मीरा ठाकुर के बगल में ही जलाने की बात क्यों कर रहा था कहने का मतलब ये साफ हो गया था की जोधन की इस आखिरी इच्छा को लेकर जो शक विक्रांत को हो रहा था सेम वही फीलिंग रूही की भी थी ऐसे में विक्रांत अब अपने अनुमान को लेकर और पुख्ता हो चुका था मीरा ठाकुर के समाधि के नीचे की जमीन में तमिल स्टार के छुपाए जाने का कॉन्सेप्ट अब और क्लियर होता जा रहा था लेकिन एक बार फिर से रूही ने अपने शार्प माइंड से विक्रांत का दिल जीत लिया था विक्रांत ने फिर रूही की तरफ देखते हुए सवाल किया अच्छा तो तुम्हे यहाँ के बारे में पता कैसे चला मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है ये पता करना इतना मुश्किल भी नहीं था इतना कहते हुए रूही ने अपना फोन बाहर निकाला और फिर विक्रांत की तरफ देखकर बोल पड़े आपने इंस्पेक्टर पांडे का फोन नंबर लिया था ना तो इतफाक से मैंने भी उसका नंबर सेव कर लिया था <laughs> ओ, तो इंस्पेक्टर पांडे ने तुम्हें बताया विक्रांत सरप्राइज रह गया फिर इसके बाद विक्रांत ने रूही के करीब जाकर उसके बेलचे को हाथ से पकड़ते हुए कहा इसका मतलब यहाँ कोई भी चीज तुम्हारी नहीं है नहीं मैंने ये सब स्पोर्ट की शॉप से खरीदा है तो अब ये सब मेरा ही है अच्छा? तुम्हे कितनी बार समझा चुका हूँ विक्रांत ने रोही को डांटते हुए कहा आराम से आराम से आराम से, से बोलिए सर यहाँ कोई आ जाएगा अभी रोही ने अपने होठो पर उंगली रखते हुए विक्रांत को शांत रहने का इशारा किया ऐसा करते हैं सर यहाँ दोनों मिलकर खोते हैं और फिर जो कुछ भी मिलता है उसे आधा आधा बांट लेंगे मतलब तमिल स्टार को छोड़कर जो कुछ भी मिलता है वो सब हम दोनों आपस में बांट लेंगे क्या ख्याल है क्या क्या बकवास कर रही हो तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है विक्रांत ने रूही की तरफ घूरते हुए कहा अरे इसमें बकवास क्या है सर मैं बिजनेस की बात कर रही हूँ रूही ने जवाब दिया आपको पता नहीं है मेरे पापा उर्फ मिस्टर जोधन सिंह इंडिया के इतने जाने माने चोर है तो आपको क्या लगता है उन्होंने सिर्फ तमिल स्टार की चोरी करके यहाँ पर रखा होगा आप समझ नहीं रहे यहाँ पर चोरी का काफी सारा सामान रखा गया है और मेरे पापा ने मेरी माँ के नाम पर बहुत सारी संपत्ति छोड़ रखी है समझ रहे हैं ना अरे क्या बकवास है विक्रांत ने धहाड़ते हुए कहा तुम्हे क्या लगता है जोदन सिंह ने पूरी जिंदगी चोरी इसलिए की थी ताकि वो उसे यहाँ शमशान घाट पर लाकर गाड़ सके दिमाग खराब था क्या उसका बेटी मेरी बच्ची जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे वही जलाना जहाँ तुम्हारी माँ को जलाया गया था अपनी माँ के साथ ही मुझे भी जलाना समझ रही हो ना रोही ने अपने बाप जोधन सिंह की मिमिक्री करते हुए ठीक उसी की आवाज में बोलने की कोशिश की फिर उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा तो आपको लगता है कि मेरे बाप ने ये बातें मुझसे इसलिए कही थी ताकि मैं यहाँ पर आकर ये तमिल स्टार ले जाऊं और फिर पुलिस मुझे उठाकर जेल में डाल दे मेरा बाप इतना हरामी तो नहीं था कि मरते मरते मुझे जेल भेजने का इंतजाम करके जाये आपको नहीं लगता वो मुझसे इस तरह कहते थे तो उनका मतलब यहाँ पर छुपी उनकी जीवन भर की कमाई से था विक्रांत को रोही की बात तर्कपूर्ण लग रही थी लेकिन इस वक्त विक्रांत के दिमाग में कुछ और ही ख्याल चल रहा था। अब जाकर उसे समझ आया कि शायद उसे गलत समझ रही है रूही को लग रहा है कि विक्रांत चुपके से इसलिए आया हुआ है क्योंकि वो जोधन सिंह द्वारा छुपाए गए चोरी के सामान को अकेले हासिल करना चाहता है जबकि विक्रांत का इस तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं था यहाँ चाहे जितना कीमती सामान मिले लेकिन वो सब चोरी के सामान है और विक्रांत इस तरह चोरी का सामान नहीं ले सकता था पहले की बात और थी लेकिन अब विक्रांत एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर बन चुका है वो इस तरह के इलीगल काम करके अपने इमेज से समझौता नहीं कर सकता है दरअसल विक्रांत यहाँ पर बिना किसी को बताए यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि अभी वो सिर्फ अनुमान लगा रहा था वो अपने प्लान को लेकर श्योर नहीं था उसे लग रहा था की कहीं अगर उसका प्लान चौपट हो गया तो फिर लोग उसका मजाक बनाने लगेंगे इसीलिए वो बिना किसी को बताए यहाँ पहुँच गया था जबकि रूही को लग रहा था कि विक्रांत अकेले ही उसके पिता द्वारा छुपाए गए चोरी के सामान को हासिल करना चाहता है इस वजह से वो यहाँ अकेले आया हुआ था जब विक्रांत को इस चीज का एहसास हुआ तब उसने रूही को समझाना जरूरी समझा वरना वो आगे चलकर पूरी जिंदगी चोरी के ही रास्ते और चलती रहेगी यहां तक कि विक्रांत हथकड़े निकालकर रूही को डराना भी चाहता था लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि अभी इतनी जल्दी क्या है अभी मान लो कि रूही को डरा भी दिया और उसे समझाकर रोक भी दिया और अगर आगे जाकर मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला तो फिर क्या फायदा फालतु मेरा समय और प्रयास दोनों बर्बाद होंगे ऐसे में अभी रूही को समझाने से बेहतर है कि पहले ये पता कर लें कि यहाँ पर तमिल स्टार है भी या नहीं हाँ एक मिनट एक मिनट अचानक से विक्रांत को अपने मेटल डिटेक्टर डिवाइस का ख्याल आया जिसकी मदद से वो किसी भी जगह पर धातु से बनी चीजों के होने का पता लगा सकता था ऐसे में इस वक्त वो इस डिवाइस की मदद से ये पता लगा सकता था कि यहाँ नीचे वाकई में कोई खजाना है भी या नहीं विक्रम ने बिना कुछ देरी किए तुरंत इस डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया बीप बीप बी तीन बार इस तरह की आवाज के साथ उसका मेटल डिटेक्टर एक्टिवेट हो चुका था वो फिर इस जगह आरोप चहलकदमी करने लगा ताकि अगर जमीन के नीचे कोई मेटल छुपा हुआ है तो तुरंत ही उसे इसका सिग्नल मिल जाएगा अभी वो दो चार कदम ही चला था कि अचानक से उसके मेटल डिटेक्टर ने सिग्नल भेजना शुरू कर दिया बी बीप बी ओ कॉर्ड विक्रांत बिल्कुल शॉक्ड रह गया मेटल डिटेक्टर ने जो सिग्नल भेजा था उसके मुताबिक यहाँ नीचे जमीन में कुछ न कुछ जरूर छुपा हुआ था विक्रांत के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा